ये श्लोक का अर्थ देखा टीका में शब्द स्प्रसाद इत्यादि न ज्ञान पर, से प्रसाद शब्द स्प्रसाद वेद्या वैचित्र्य ये श्लोक तृतीय श्लोक है उसके द्वारा इत्यादि यहां से लेकर के आगे आगे श्लोक लेकर के मांसाध्य युवकु उसी श्लोक तक ज्ञान से नित्य प्रसाध्य ज्ञान नित्य ऐसा प्रसाधन करके तस्व वही ज्ञान ही आत्मा है कहा गया यमात्मा आत्मात्मा परमा का इत्यादि आत्मा तो प्रसादन है ही आत्मा है जो ज्ञान नित्य है वही आत्मा है आत्मा तो प्रसादन क्या हुआ जो ज्ञान नित्य है वही आत्मा कौन से आत्मा भी ज्ञान रूप हो गया नित्य हो गया ज्ञान ही नित्य है और ज्ञान आत्मा है कौन से आत्मा में भी ज्ञान रूप नित्य तो सिद्ध होगा और नित्य ही सत्य एक है सचिद रूप में साधितम आत्मा उचित रूप होगा क्योंकि जो नित्य है वो सत्य है सत्य नित्य होने से सत्य हो गया और ज्ञान होने से चिद हो गया आत्मा ज्ञान है इसलिए तो ज्ञान चिद रूप है तो आत्मा चिद हो गया चैतन्य और सदरूप क्यों हुआ क्योंकि ज्ञान नित्य है और ज्ञान आत्मा है नित्य होने के कारण वही सत्य है सत्य क्योंकि कालत्र में रहेगा तो सत्य तत्व कालत्र नित्य होने से और ज्ञान से तो आत्मा सब चिदरूपत्व साधित आगे परानंद इत्यादि परमानंद रूपत्व समर्पित पर प्रेमास्पदम यत अष्टम श्लोक में आया इसके द्वारा आत्मा ने परमानंद रूपत्व का समर्थन किया गया आत्मा परमानंद रूप है सब रूप चिद रूप पहले था फिर परमानंद रूप हो गया अतः आत्मा महावाक्य तुम पदार्थ सच्चिदानंद रूप सर्वत्र वेदांत में महावाक्य से ही ज्ञान होता है वेदांत में महावाक्य आए महावाक्य का अर्थ है भेद निवर्तक वाक्य महावाक्य भेद भ्रम निवर्तक वाक्य है महावाक्य बड़े वाक्य नहीं छोटे वाक्य है किन्तु भेद भ्रम के निवर्तक है ये महावाक्य है सप्तम अहम आदि महावाक्य है भेद ब्रह्म होता है जीव ब्रह्म में भेद का ब्रह्म होता है उसको निवर्त करने वाले नष्ट करने वाले वाक्य तत्वसी तुम ब्रह्म हो ऐसा गुरु शिष्य को उपदेश करते जो आत्मा सदैव समय जमग एकमेव थी एकम द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म था तत्सत्यम स आत्मा सत्तम सि गुरु श्वेत के उपदेश देते जो अद्वितीय ब्रह्म है जगत का कारण वही सत्य है सहात्मा तुम वही हो तो तत्व से आदि वाक्य में एक तत्पद है कि त्वम पदे है पद का अर्थ है जीव को त्वम शब्द से कहते आत्मा महावाक्य त्वम पदार्थ त्व पद का जो अर्थ है आत्मा जीव आत्मा वो सत्य आनंद रूप सिद्ध हुआ जीवात्मा के लिए तुम शब्द से कहा जाता है तो सत्य चिद्ध है और आनंद है चिद हो गया क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और ज्ञान सिद्ध होने से आत्मा सिद्ध रूप और शब्द रूप इसलिए हुआ ज्ञान नित्य है सिद्ध कर दिया शब्द प्रसाद है विद्या महाशाब्द कल्पेश ज्ञान नित्य है नित्य होने से सद वही आत्मा भी सदरूप हो गया क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप है सदचित रूप सिद्ध होने के बाद यह आत्मा पर आनंद क्योंकि पर प्रेमास्पद इसके द्वारा पर आनंद भी सिद्ध हो गया तो सचित आनंद रूप सिद्ध हो गया आत्मा ये युक्ति के द्वारा सिद्ध हो गया नन उत्तर लक्षण से आत्मन युक्तिया अवगत उपनिषदा निर्विश तेन अप्रमाण्य प्रसंग आशंका ये जो लक्षण आत्मा का उत्तर लक्षण आत्मा आत्मन उत्तम लक्षण आत्मना जिस आत्मा का लक्षण बताया सचिव आनंद स्वरूप लक्षण आत्मा का उत्तर लक्षण से उत्तर लक्षण वाले आत्मा का यदि ज्ञान हो जाता युक्ति से ही युक्त्या अवगत युक्ति से यदि अवगति साक्षात्कार ज्ञान हो जाए युक्ति से यदि ज्ञान ज्या हो गया तो वेदांत उपनिषद वाक्य का विषय क्या रहा जो अन्य अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है उसके शब्द प्रमाण ज्ञान कराएगा शब्द प्रमाण का स्वभाव अज्ञात ज्ञापक होना चाहिए अज्ञात का ज्ञापक अज्ञात के ज्ञान जनक अज्ञात तो न प्रमाण होता है जो अन्य प्रमाण से ज्ञात है उसके लिए शब्द कहा जाएगा वो प्रमाण नहीं अनुवाद हो जाएगा अन्य प्रमाण से ज्ञाते है वो शब्द उसके लिए प्रमाणी शब्द ज्यां तो अज्ञात ज्ञापक तो नहीं प्रमाण होता है यदि युक्ति से ही आत्मा प्रत्येक आत्मा सच्ची से रूप सिद्ध हो गया उसको फिर श्रुति प्रतिपादन करे तो श्रुति में अनुवादक आ जाएगा अप्रमाण हो जाएगा श्रुति तो श्रुति का ये अर्थ नहीं रहा निर्विस हो गया जो विषय आत्मा सच्ची से आनंद रूप सिद्ध हो गया युक्ति से उसी विषय को फिर श्रुति का प्रतिपादन नहीं करेगी तो श्रुति का कोई विषय नहीं रहा विषय नहीं रहा तो श्रुति अप्रमाण हो गया अप्रमाणीय प्रसंग ऐसे शंका कर दी तेख्या कहते नहीं आत्मा सचिव पर आनंद तो सिद्ध हो गया किन्तु तथा धम परम ब्रह्म ये वेदांत वाक्य से जिते से सिद्ध नहीं होगा परम ब्रह्म सचित आनंद रूप है ये श्रुत्यन्तेश वेदांत में उपनिषद वाक्य में उपदेश किया गया श्रुति का विषय है निर्विषय नहीं ब्रह्म सचित आनंद स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस प्रकार सत्य वाक्य है सचित आनंद रूप ब्रह्म वेदांत में कहा गया तथा विधम परम ब्रह्म और परु सहित्यम और जीव ब्रह्मी की एकता ये भी वेदांत वाक्य में कही गई युक्ति के द्वारा जीव सच्चित आनंद सिद्ध हो गया किंतु जीव ब्रह्म की एकता युक्ति से सिद्ध है नहीं सत्य अंत वेदांत में दो चीजें ब्रह्म सचित आनंद यह वेदांत में कहा गया जीव प्रमिके कथा वेदांत उपनिषद वाक्य वाक्युत में उपदेश किया सु जाता है परम परम तथा तथा तथा ब्रह्म विधायस्य प्रकार प्रकार उस तत् ब्रह्म तथा विधम उसी प्रकारे परम ब्रह्म है जैसे जीव है सच्चिदानंद उसी प्रकार परम ब्रह्म है सचिद आनंद रूप जैसे जीव में प्रकार है सचिदानंद रूप ब्रह्म वैसे सच्चिदानंद परम ब्रह्म ये महावाक्य में तम पदार्थ हो गया सच्चिदानंद स्वरूप और तत्पदार्थ भी सच्चिदानंद स्वरूप तत्पदार्थ तत्पकार सचिद आनंद है तय क्यम तय मतलब तत्व पदार्थ हो तत्पकार पदार्थ की एकता असि असी तद्र तुम हो तम तुम ओ ब्रह्म हो ऐसा कौन से जीव ब्रह्म की एकता भी महावाक्य में कही गई तयो हो पदार्थ मतलब तत्व पदार्थ हो तत्पत काय कर थे त्व पतकाय करते तत्पदार्थ तुम पदार्थ दो पदार्थ दोनों की एकता है जो तत्पथकार थे वही तम पदकार थे लक्ष्यार्थ है तत्व तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन पद का लक्ष्यार्थ है समाधि समाधि दशा संपन्न उपाधि शुद्ध चेतन पद का भी लक्ष्यार्थे दोनों एक ही ते भर्जीत ज्ञान है अखंड एक सत्म अखंड एक भेद वर्जित एक ज्ञान एक तत्पद तम पद एक आकाश घटाकाश महाकाश घट के नाम लेकर घट आकाश कहते वस्तु तो घट महाकास महाकाश घटाकश कोई भेद नहीं और घटाकाश से महाकाश अलग नहीं है महाकाश ही घट रूप उपाधि को लेकर घटाकार शब्द से कहा जाता है ठीक तत्व तो पदार्थ एकता अखंड एक रस एक परिपूर्ण ब्रह्म रूप है श्रुत्यन्तेश वेदांतेश मतलब प्रतिपादन किया जाता प्रतिपाद्य अर्थात वेदांतों का विषय हो गया सचित ब्रह्म है सच्चित आनंद ब्रह्म है इसका विषय है और की एकता विषय प्रत्येक आत्मा सच्ची देवरूप है ये युक्ति से सिद्ध हुआ युक्ति से तम पदार्थ सिद्ध हुआ तत्पदार्थ और तत्व पदार्थ की एकता श्रुति में कही गई है, अतः न वेदांता नाम निर्विषय तुम पूरे पीछे ने कहा था वेदांत निर्विषय होगी उनका कोई विषय नहीं रहा अप्रमाण हो जाएंगे किन्तु तो निर्विषय नहीं रहा क्योंकि युक्ति से तम पदार्थ के निश्चय होने पर भी तत्पदार्थ ब्रह्म का अर्थ निश्चय युक्ति से नहीं होता उसके लिए आगमन श्रुति वाक्य प्रमाण है और जीव ब्रह्मी की एकता ये भी युक्ति से सिद्ध नहीं उसमें भी श्रुति वाक्य प्रमाण है युक्ति के द्वारा केवल सिद्ध हुआ आत्मा सचित परब्रह्म है सचित आनंद रूप ऐसा परब्रह्म ब्रह्मी सचित आनंद रूप और इसी प्रकार ब्रह्म है आध्निक एकता ये वेदांत में कही अथवा न वेदांत नाम निर्विष्ठ वेदांत कहते वेद अंत वेद में एक हजार एक शाखा है प्रत्येक शाखा के, के अंत में ज्ञान कांड है कर्म कांड पहले कुछ उपासना है ज्ञान कांड वेद के अंत में उपनिषद होने से 1001 हजार एक, एक में से प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद ज्ञान कांड है इसलिए एक हजार उपनिषद होनी चाहिए आजकल सो उपलब्ध नहीं है कुछ दो से थोड़े कुछ अधिक उपलब्ध है तो ये सो उपनिषद हो गया वेद के अंत अंतिम भाग में है और वेद भी वेदांत ज्ञान कांड मुख्यतः मुख्यतात्पर्य ज्ञान में तो वेदांत हो गया उपनिषद वेदांत को तृतीय को कहो पर्यावाचक एक अर्थ तृतीय अंत में वेदांत उपदेश किया गया श्लोक बोलो सो अभी आत्मन परमानंद रूप तम आत्मा परमानंद रूप है अभी सिद्ध कर दिया आनंद रूप पहले कह दिया कि मान भूवम ही भूयासम कि प्रेमात्म आत्मा में प्रेम है इसे इमान भूवम भूयासम प्रेम का और परम निरत प्रेम के से तत्प्रेमान्यत्मत प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र आत्म अत तत्परम इसलिए परमानंद आत्मन आत्मा परमंद रूप का परमानंद होने से पद होने से परमानंद रूप हो ये परमानंद रूप जो आत्मा में कहा गया है उसके ऊपर पूर्व पक्षी करता है आत्मा परमानंद रूप आप कहते हो वेदांति कहते हो आत्मा परमानंद रूप अभी पूर्व पक्षी पूछ रहा है जो आत्मा परमानंद रूप है उसका भाव होता है या नहीं होता है उसकी प्रप्ति होती है नहीं आत्मा परमानंद रूप कहते हो उसकी प्रप्ति होती है या नहीं होती ये पूर्व शंका करने वाला कुछता है पूछ करके उसको दोष देता है इस लोको पढ़ा अभाने न नम प्रेम भाने नषये अथो भाने प्यता सौ परम आनंदतात्मान भाने भाने न न परम अतो आत्मा में परमानंदता आप कहते हो अभान परमानंदता का यदि भान प्रतीत नहीं होगी तो उसमें प्रेम कैसे होगा जिसमें आनंद रूप भान होता है तो उसमें स्नेह होता है जिस वस्तु में स्नेह विषय में कोई सौंदर्य है तो स्नेह होगा विषय में कुछ सौंदर्य आधिक्य कुछ वैशिष्ट्य है तो स्नेह होता है यदि नहीं तो स्नेह हो क्यों होगा आत्मा में आप कह तो से प्रेम आत्मा की परमानंद की प्रतीति यदि नहीं होती है तो आत्मा में से प्रेम क्यों होगा यदि आत्मा में परमानंद की परमानंदता की प्रतीति भान नहीं हो अभान परम प्रेम आत्मा के परमानंद परमानंदता के भान नहीं होने पर आत्मा में परम प्रेम नहीं होगा परम प्रेम तभी होगा यदि आत्मा परमानंद रूपये से भान हो अभानी परम प्रेम आत्मा के परमानंद परमानंदता का भान मतलब प्रति ज्ञान आत्मा के परमानंदता का ज्ञान यदि आपको नहीं तो परम प्रेम क्यों होगा आत्मा में परम प्रेम तो तभी होगा यदि परमानंदता का भान हो अच्छा यदि भान होता है आत्मा में परमानंदता का भान यदि होती है तो फिर आत्मा से छोड़कर करके अन्य विषय की इच्छा क्यों होगी आत्मा यदि परमानंद रूप है तो फिर बस आनंद में रहो और आत्मा को छोड़कर विषय में इच्छा क्यों होगी भान है न विशेष आत्मा के परमानंदता का यदि भान होता है तो परमानंदता का अब यदि भान हो गया तो विषय की इच्छा क्यों करेंगे विषय से परमानंद की प्राप्ति होगी विषय से परमानंद की प्रति है अब परमानंदता का यदि आत्मा में भान हो गया तो विषय की इच्छा क्यों होती विषय की इच्छा नहीं UH होनी चाहिए देखो दोनों तरफ दो से आत्मा में परमानंदता का भान यदि नहीं मानोगे तो परम प्रेम नहीं होगा और आत्मा में परमानंदता का भान यदि प्रतीत होती है तो विषय की इच्छा नहीं होनी चाहिए ये आक्षेप हो गया अभान परम प्रेम आत्मा के परमानंदता का भान यदि नहीं होता है तो आत्मा ने न परम प्रेम अप्रेम नहीं होगा और भान परमानंदता का भान यदि होता मानेंगे न विशेष स्पृह विषय में इच्छा नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ दो से तो आगे सिद्धांत उसका समाधान करता है यदि भान अभान होने परम्परे में नहीं होगा भान होने पर विषय की इच्छा नहीं होगी विषय इच्छा होती है सबकी और परमपरे में भी है इसलिए क्या सिद्ध है अतो भाने पी अभा असौ असो वह आत्मन परमानंदता भाने पी पर अभा उसके भान होने पर भी अज्ञात है ज्ञान होने पर भी अज्ञात है ज्ञान होने पर भी अज्ञात है ज्ञान होकर हो के अज्ञात असो आत्मन परमानंदता भाने पी पर अभा जो भान होता है उसको कहेंगे भात ज्ञात हुआ परमानंदता अभा परमानंदता का भान नहीं होता है क्योंकि ज्ञान भान नहीं हो तो परम प्रेम नहीं होगा भान हो जाए परमानंदता तो विषय इच्छा नहीं होनी चाहिए किंतु देखा जाता है आत्मा सब का परम प्रेम का विषय है निरति से प्रेम आत्मा में स्वत है और विषय की इच्छा भी होती है असो तो इसी कारण से भाने पर अभा अशो अशु मतलब आत्मा न परमानंदता भाने अभा भान होने पर भी अज्ञात ज्ञान होने पर भी अज्ञात कौन परमानंदता आत्मन देखो अतो भाने भान होने पर भी असौ असौ मतलब वह परमानंदता कस्य आत्मन आत्मन परमान असौ आत्मन परमानंदता, भाने की अभाता भान होने पर भी अभात अज्ञात हे कैसे ज्ञान होने पर अज्ञात ज्ञान है और ज्ञान कैसे क्यों नहीं आगे स्पष्ट करेंगे इसका अर्थ देखो इति अभान अभान श्लोक के ऊपर व्याख्या परमानंद रूपत्व न भासते भाषते बा आत्मा में जो परमानंद रूपत्व है उसका भान नहीं होता है अतः होता है कितने विकल्प क्या दो पहला विकल्प क्या है न भाषते पहला विकल्प क्या है न भाषते नहीं भान होता है अथवा भान होता है पहला विकल्प यदि मानेंगे अभान है अभान का तो अप्रती तो भान का अर्थ है प्रतीत ज्ञान परमानंदता की प्रतीत ज्ञान यदि नहीं है ना परम प्रेम परम प्रेम नहीं होगा कहा आत्मा में न परम प्रेम आत्मा ने उसका अर्थ परम प्रेम का अर्थ है निरत स्नेह हो नत्मा में निर स्नेह नहीं होना चाहिए यदि परमानंदता का भान नहीं होता है तो निरतिश प्रेम नहीं होना चाहिए क्योंकि विषय सौंदर्य ज्ञान जन्य तो स्नेह से स्नेह क्यों होता है विषय सौंदर्य ज्ञान जन्य विषय में सौंदर्य है विषय में कुछ वैशिष्ट है तभी स्नेह होता है जिस विषय हमारा उपकार के इष्ट साधन है उसमें स्नेह होगा विषय में सौंदर्य है सौंदर्य है वैशिष्ट है कुछ आधिक है तभी उसमें स्नेह होता है स्नेह होता जो खाद्य है सौंदर्य केवल रूप के लिए नहीं विषय में कुछ आदि के जो अच्छा भोजन है उसमें स्नेह होता है और जो अच्छा नहीं उसमें नहीं होगा इसी प्रकार शब्द भी अच्छा शब्द में स्नेह होता है और कटु शब्द कोई कहा तो स्नेह नहीं चलो उस... तो विषय में कुछ सौंदर्य हो स्वाद हो अच्छेपन कुछ हो वैशिष्ट हो तो स्नेह होता है आत्मा है कि विषय उसमें परमानंदता का भान नहीं होता पता नहीं चलता है तो फिर निरतिशय प्रेम क्यों होगा अत्यधिक प्रेम क्यों होगा प्रेम होने के लिए स्नेह होने के लिए विषय में सौंदर्य आदि के कुछ भान होना चाहिए यदि तो भान नहीं होगा तो क्यों प्रेम होगा प्रेम नहीं होना चाहिए ये कारण हेतु होता है क्योंकि विषय के सौंदर्य ज्ञान होने पर भी स्नेह होता है सौंदर्य ज्ञान का जन्य होता है स्नेह सौंदर्य कुछ सुष्टुत्छ तो अच्छापन है तभी स्नेह होगा ये एक हो गया अभान है न परम प्रेम और ये दो सवार करने के लिए कहेंगे आत्मा में परमानंदता का भान होता है तो उसमें भी दो सौ भान है भान का पति तु तो विषय सुख साधन है देखो सुख का साधन स्वगादी, आदि माला आदि से चंदन आदि जितने सुख साधन है माला चंदन हो भोजन हो दृश्य रूप इष्ट वस्तु सब सुख साधन है सुख साधन स्वर्ग में यदि ये सब भान हो जाता है अर्थात तो तजन्य सुखी यदि आत्मा का आत्मा में परमानंदता का भान यदि हो जाए तो सुख सुख साधने की इच्छा होगी नहीं होनी चाहिए आत्मा परमानंद उसका भान होता है बस आनंद से रहो और सुख सुख साधने की इच्छा क्यों होगी जो इच्छा होती सुख में विषय में सुख साधन स्वर्गमु तज में सुखी वा स्वर्ग आदि माला आदि सुख साधन में तजन में सुख में स्प्रिया का आदि इच्छा नहीं होनी चाहिए हेतु बताते कारण क्या है फल प्राप्त सत्याम साधन इच्छा अनुभवते फल प्राप्त हो गया भोजन मिलेगा अतृप्त हो गई। फिर भोजन लकड़ी लग लगकर कोई भोजन पकाना चाहता है फल प्राप्त होने पर साधने की इच्छा नहीं होती फल प्राप्त नहीं भूखे तो लकड़ी लाओ भोजन बनाओ खाना पड़ेगा कोई भी साधने? फल प्राप्त तो होने पर साधने की इच्छा नहीं होती अब परमानंद का अनुभव आपको हो गया परमानंद का अनुभव हो गया तो विशेष को इच्छा नहीं होनी चाहिए फल प्राप्त हो सत्याम साधन इच्छा नहीं होती और निरत से आनंद लाभ होने पर क्षणिक साधन पारतंत्र आदि दोष दूषित है वैसे के सुखेशाच निरत से आनंद लाभ है आत्मा जी निरत्य से आनंद है ऐसा लाभ हो जाता है आपको प्रतिदिन ज्ञान हो जाता है आनंद प्राप्त हो गया प्राप्त होने पर विशेष को क्या होता है क्षणिका है विशेष नित्य कोई भी विश्वस तो नित्य नहीं क्षणिक थोड़े समय नष्ट हो गया भोजन के लिए बड़े खुश होते दस मिनट में खा लिया उसके बाद कहां रहा जीवा का स्वाद 10-15 मिनट में खा लिया जिस तरह में चाहते भोजन 15 मिनट हो गया इसी प्रकार से क्षणिक सुखी विशेष सुख क्षणिक और वो कोई विशेष सुख ऐसा नहीं साधन परतंत्र विशेष सुख अपने साधन के बिना मिल जाएगा जो कोई भी हो साधन के बिना विशेष सुख नहीं मिला विषय परतंत्र है विषय पर होता है और आत्मा में परमानंदता किस विषय का दिन है वो स्वतः स्वतः सिद्ध परमानंद जी प्राप्त हो गया ये विषय को कौन चाहेगा जो क्षणिक विषय परतंत्र विषय पारतंत्री क्षणिक साधन पारतंत्र आदि दोष दूषित है उसमें दोष है वैसे के सुख में एक साधन पारतंत्री साधन का दिन है और क्षणिक तो तो तो है अनिश्चित तो और साथ ही से तो आपको मिला जितने किसको उससे मिल गया दुख हो गया नही एक परिश्रम किया परिश्रम करने पर जितने मिला उससे अधिक किसको मिल गया मिल गया तो दुख साथ ही से हमको कम मिला उसको ज्यादा मिला तो दुख हो जाएगी सब विषय वैसे के सुख में दो से अनितव नष्ट होने वाला सुख है नहीं और साथ ही से और दुख प्राप्त इच्छा करने से सब विषय मिल जाता है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा फिर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब सब दुख दोष ऐस में, में से तो, दो है वैसे के सुख में क्षणिकत्व साधन पारित्रनित्व और दुख प्राप्तत्व अप्राप्तत्व कहीं सुलभ नहीं ऐसा बहुत दोष है विषय पारित्र आदि दोष से दूषित दो हो गया कौन वैसे सुख ऐसे वैसे के सुख में इच्छा तो होती है कि यदि आत्मा की परमानंदता का भान हो गया तो ऐसे क्षणिक विषय सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए परमानंद तृप्त तो प्राप्त हो आनंद हो गया ये छोटे छोटे विषय सुख सुख साधन की इच्छा नहीं।, तो नहीं होनी चाहिए तो फिर ये विषय सुख होती है सब की इच्छा होती है विशेष सुखों की इच्छा होती है सब तो चाहते है? तो इच्छा होती है इसलिए परमानंदता का भान नहीं होता है और भान नहीं होता है तो आत्मा में निरत्व से प्रेम भी नहीं होना चाहिए आत्मा में निरत्व से प्रेम भी होता है और इच्छा भी होती है। ये दोनों दोष से ये दोनों ठीक नहीं बनता है पूरा पिछले कहता है तस्मा न आनंद रूपता आत्मा न उपन्ना इसलिए आत्मा में आनंद रूपता ये प्रामाणिका नहीं आप कहो तो आत्मा परमानंद रूपे ये उपपन्न नहीं यदि परमानंद रूप हो उसका भान हो जाए तो तृप्त होकर रहेंगे विषय की इच्छा नहीं होनी चाहिए अब भान नहीं हो तो अन्य से प्रेम भी नहीं होगा इसलिए परमानंद रूप आत्मा जो कहा उपपन्ना अब ये कहते हैं प्रकार अंतर से परिहति सिद्धांत कहता है ये प्रकारांतर संभव भान नहीं होने पर दोसे है और भान होने पर दोसे ये दोनों से तृतीय प्रकार है उसमें कोई दोष नहीं भान नहीं हो तो अभान है न परम प्रेमा भान है ना विशेष प्रयास दो दोष दे दिया उसे दोष से तृतीय के प्रकार है उसमें कोई दोष नहीं कहेंगे कैसे बताएंगे अत्र प्रकारांतर से ये दोनों से तृतीय प्रकार संभव से माँ एवं ऐसा दोष नहीं परिहार करता है अत भान प्य अभा आत्मा न परमाण्त आत्मा की का भान होने पर अभात ज्ञान होने पर अज्ञात है यथ भानाभान पक्षों की दोष होती अतकारर्थ कारणात इस कारण से इस कारण से क्योंकि दोनों पक्ष में दोष है भान पक्ष में दोष हो अभान पक्ष में भी दो दोष है धानाभान पक्ष अभान पक्ष में क्या दोष है अभान पक्ष में न परम प्रेम और भान पक्ष में नशे दोनों पक्ष में दोष भान भान पक्ष उभय दोष अस्त अतः कारण आदर्शी कारण से आत्मनो अशोक परमानंदता आत्मा की जो परमानंदता है भाने पर अभा भाने पे क्या था प्रतीत सत्या में भी उसकी प्रतीत होने पर भी अभा प्रतीता उसकी प्रतीत होने पर भी प्रतीत नहीं है अप्रतीत उसके ज्ञान होने पर भी वह परमानंदता अज्ञात है अभी आगे शंका करें ज्ञान होने पर अज्ञान कैसे या तो ज्ञान है नहीं तो ज्ञान तो दोनों से एक बदलो ज्ञान होते हुए अज्ञान दोनों कैसे बनेगा आगे बताएंगे अभी यह सिद्ध हुआ आत्मा में परमानंदता है पहले सिद्ध हो गया युक्ति से और उसके भान और दोनों पक्ष में दो तृतीय पक्ष हो गया भान होने पर भी अभा ज्ञान होने पर भी वो अज्ञात है कैसे आगे बताएंगे स्लोक बोलो अभाने न तो आगे शंका करता है पूरे पशी निकल युगपत भाना भाने न युजते एक वस्तु का भान और अभान एक वस्तु है एक दिखता है दिखता है तो दिखता है नहीं तो नहीं दिखता है और एक समय दिखता है अन्य समय नहीं दिखता है ये तो हो जाएगा एक समय भान अभी दिखता है नहीं, नहीं। दिखता अभी दिखता है एक समय भान अन्य समय अभान ये तो हो जाएगा एक वस्तु एक समय में भान और अभान दोनों कैसे होगा शंका करने वाले कहता है ननु एक युग पथ मतलब एक साथ भिन्न भिन्न समय तो हो सकता है एक समय भान एक समय अभान हो सकता है सुनते नहीं सुनो Asthma, गिल्ने गिल्ने एक समय भान um, um, um, uh, un uh, एक समय अभान एक वस्तु का हो सकता है एक समय भान अन्य समय अभान एक समय में एक समय में उसी समय नहीं एक समय भान अन्य समय अभान हो सकता है एक वस्तु का हो सकता है एक समय भान अन्य समय में अभाना एक वस्तु हो सकता है अच्छा एक समय में एक वस्तु का भान और अभानता है भिन्न भिन्न वस्तु का देखना इसका भान है और ये जो दिखाया था इसका भान हो रहा है अभी e एक का अभान दूसरे का भान है एक समय में एक वस्तु का भान है अन्य वस्तु का अभान ये संभव है संभव है एक का भान अन्य का भान संभव है एक साथ और भिन्न भिन्न समय में एक वस्तु का अभान अन्य समय में उसका भान संभव है किंतु एक समय में एक वस्तु का भान और रान समझे नहीं समझे वो पूरा किसी कहता है एक युगपद भाना भानी एक युगपद मतलब एक साथ भान और भानी न युजते एक साथ नहीं युगा ये आशंक्य सिद्धांति कहता है किम इदम अयुतत्व नहीं, नहीं क्या युक्त नहीं क्यों नहीं युक्त है सिद्धांति तो चाहिए नहीं क्या है क्या अदृष्टाचार तो तो तो तुम बा कहीं नहीं दिखा गया एक का भान और अभान एक साथ ऐसा कहीं नहीं दिखा गया ये कहना चाहते हो अथवा अच्छा उसमें कोई युक्ति नहीं है प्रमाण नहीं है दो विकल्प सिद्धांत करता है ये नहीं हुआ क्यों तो कहीं नहीं दिखा गया कोई कहे एक आदमी में पांच सिंगे ये कह नहीं ऐसा कभी नहीं दिखा गया ये संभव नहीं कहीं दिखाई किसी आप पांच सिंगे वाला आदि दो सिंह वाला ऐसा नहीं दिखाया गया तो अदृष्टाचार कभी नहीं दिखाया गया इसलिए असंभव ये हो सकता है और कहीं कहीं नहीं संभव नहीं इसे दो युक्ति क्या क्या अदृष्टाचार तुम कभी नहीं दिखा गया अथवा उपपति रहित तुम युक्ति युक्ति रहित युक्ति कोई प्रमाण नहीं इसे नहीं होगा दो विकल्प क्या सिद्धांत कहकर दो विकल्पों को क्रम से उत्तर देगा नाद्य इतिहास आप कहोगे नहीं दिखा गया ये बात हम दिखा देंगे स्थल है जहाँ भान और भान दोनों है सिद्धांत कहता है आप कभी नहीं दिखा गया कभी नहीं दिखा गया ना हमें अभी एक स्थान बताएंगे सिद्धांत कह रहा है एक वस्तु का भान भी है और भान, भान, भान तो नहीं दिखा गया कहोगे दिखा देंगे भान और भान दोनों इसे पहला विकल्प के लिए श्लोक है अध्य श्रीवर्गम अध्यस्थ्य पुत्रध्ययन शब्दवत भानेत्य भानम भान भान प्रतिबंधन युज्य अध्येत्री वर्ग मध्य एक बार फिर बोलो अभ्य तिवर्गम प्रतिबंधे न